पूना सोही होत मानी तन गोत छोत गे होना सोही होत माने तन गोत छो तो जाए सोच सोत कैसे केिकारिये जाए सो सो भक्ति प्रताप ऋषि जानक निपटनी के भक्ति पौ प्रताप ऋषि निपटनी के केप्रताई पे बार दारी आपके प्रदारी या बार दार दियो बास आश्रम में श्रवण में नाम दियो दियों आश्रम में श्रवण में सुनी रोष सवे पाती्यारी पाती सुनी रोष की पा नारी सवरी सोत कहो तुम राम तैर कर सन करो सब करो तुम तो राम दर्शन कर। करो मैं तो पर लोक जात आज्ञा प्रभु आ मैं तो पर लोक जात आज्ञा प्रभु पाई मैं तो परलोक लोक आज्ञा प्रभु पारियेटो पर लोक जात आज्ञा प्रभु आई बन में, तो जात, प्रभु में तो जात, प्रभु रहती नाम सबरी कहत सब बन ट साधु तन्यून तन ताई है आचा कहल साधु तन्यून तन ताई यहां तक सवरी जी के चरित्र का स्मरण हो चुका है सवरी जी का पूर्व जन्म सवरी जी का शैशव और सबरी जी का ग्रह त्याग दया से युक्त होकर सबरी ने ग्रह त्याग किया भक्त का असाधारण लक्षण है उसकी दयालुता श्रवण कर चुके हैं यही जयिगट दया तहां प्रभु आप अपना सा दुख सबका जाने ताके निकट न आवे पाप मलुकदास जी का वचन है यही घट दया कहा प्रभु आप क्योंकि भगवान का जो शिव ग्रह है वो दयामय कृपा मय प्रभु मूर्ति कृपा मई है प्रभु मुहूर्ति दयामयी है भगवान की मूर्ति दयामयी कृपा मई है इसका तात्पर्य है जिसके हृदय में दया है उसी के हृदय में भगवान असुर बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा हमारे ऊपर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे तो प्रहलाद जी ने एक ही बात कही सर्वभूतेषु दयांकुरुत सौहृदम आसुरम भाव मुन्मुच्य तया के क्षजा प्रहलाद जी कह रहे हैं हे मित्रों असुर भाव है निर्दयता और देव भाव है संत भाव है दयालुता तुम तो निर्दयता का परित्याग करके आसुरम भावम अर्थात निर्दयताम परित्यज्य निर्दयता का त्याग करो और दया को धारण करो सर्वभूते सुसौह्रदम सब प्राणियों पर दया करो दयाकुरु तुम सब पर दया करो बस सब पर दया करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाए प्रचेताओं ने भी नारद जी से पूछा बोले महाराज आपके प्रसन्न होने का उपाय भगवान के शीघ्र प्रसन्न होने का क्या उपाय तो जी ने यही कही दया सर्वूते संतुष्ट के नर्वेन्द्रियोपात तुष्य सुजनादन दया प्राणी मात्र पर दया करने से और संतुष्ट भगवत इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में परम संतुष्ट रहने से मन इंद्रिय को निग्रहित करके और सदा सर्वदा परम संतुष्ट रहने से प्राणी मात्र पर दया करने से आश कुश्चित ष्यत्याशु जनार्दन जनार्दन आशु पुष्यति भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाती भगवान को प्रसन्न करने का एक ही उपाय कई बार चित्त में एक प्रश्न उठता है वो प्रश्न ये है कि लोकोत्तर महात्मा भी अनन्य भाव से भगवत स्मरण भक्ति भजन आदि का कई बार ऐसा लगता है इन्होंने परित्याग सा कर दिया है और वे लोकोपकार की भावना से लोक व्यवहार में प्रवृत्त दिखाई पड़ते हैं पर उन महात्माओं का लोक व्यवहार में प्रवृत्त होना भी लोक व्यवहार में प्रवृत्त होना नहीं है भले ही हम संसारियों की दृष्टि उनके प्रति ऐसी बनी रहे क्योंकि उनकी दृष्टि में यह प्राकृत लोक है ही नहीं उनकी दृष्टि तो है जड़ चेतन जग जी बजत सकल राम मै जान बंद के पद कमल सदा जोर जुगपान वे प्राणी मात्र पर दया करते विश्व कल्याण की भावना से ही वे विचरते हैं विश्व कल्याण की भावना से ही नहीं तो आप सोचिए संतों को इन विशाल मठ मंदिरों की क्या आवश्यकता है और प्रायः जिन्हें अपने ज्ञान का अजीर्ण हो रहा है ऐसे बुद्धिजीवी लोग ऐसे उत्पटांग प्रश्न भी कर देते हैं अरे आप लोग तो महात्मा हो आपको क्या जरूरत है आश्रम की ये विद्यालय चला रहे हैं औषधालय चला रहे हैं या अखंड संकीर्तन कर रहे हैं कई बार तो जिनको ज्यादा अजीर्ण हो जाता है अपनी पढ़ाई लिखाई का वे कीर्तन को भी ध्वनि प्रदूषण कहने लग जाते हैं पर उन महात्माओं से पूछिए जो संसार के सभी संबंधों को तृण के समान त्याग चुके हैं फिर भी वे विविध प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हैं उसका एकमात्र प्रयोजन है विश्व कल्याण जीव जगत का कल्याण स्वयं श्री नंद जी कह रहे हैं महद विचलन ऋणाम गृहिणाम दीन चेतसाम दीन चेतसाम गृहिणाम जो बेचारे दीनहीन गृहस्थी हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए ही आप जैसे महात्माओं का विचरण होता है अन्यथा आप आत्माराम आपकाम पूर्ण काम परम निष्काम आपको क्या आवश्यकता थी लोक प्रवृत्ति में पड़ने की कर्पात्री जी के संबंध में एक बात सुनी जाती है प्रामाणिक पुरुषों के द्वारा कि उनका सन्यास विद्वत सन्यास था सन्यास दो प्रकार का एक विविदिशा सन्यास और एक विद्वत सन्यास वे तुम इच्छा विविधिशा भगवत तत्व को अपरोक्ष रूप से जानने की जो इच्छा है उस इच्छा से ग्रह त्याग करना सन्यास स्वीकार करना यह विविधा सन्यास है और भगवत तत्व का अनुभव हो चुका और संसार टूट गया ये विद्वत सन्यास है तो कर्पात्री जी के सन्यास को लोग विद्वत सन्यास कहते हैं और वे ऐसी तीव्र वैराग्य की रहनी से रहते थे हमारे पूज श्री खाकशोक वाले महाराज जी उनके साथी वृंदावन में रहते थे तो किसी आश्रम में नहीं रहते थे वृक्ष के नीचे रहते थे और संतों के यहां से मधुकरी करके पाते थे हाथ में लेकर के और आहरिश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदेव ये कीर्तन करते थे और दुबे किसी ये उस समय की बात है जब उनका राजनीतिक जीवन शुरू नहीं हुआ था लोग व्यवहार में जब वे नहीं आए थे तब की बात है और वृंदावन उस समय जंगल था तो पुष्पों को चुन करके दो माला बनाते थे और रास होता था तो एक माला श्री राधा रानी को एक ठाकुर जी को धारण कराते थे और जब तक रास होता था तब तक, तक खड़े खड़े रुदन करते हुए रास का दर्शन करते थे हमारे महाराज जी कहते थे खाकचुक वाले महाराज जी कि वे ऐसे ही देखा उन्होंने और बहुत लंबे समय तक इस प्रकार की रहनी से वे वृंदावन में रहे लेकिन उनका प्रकाश नहीं हुआ बाद में कोई एक ऐसी चर्चा आई और मिर्जापुर वाली धर्मसारा में सबसे पहले कर्पात्री जी से कहा गया युवक सन्यासी थे आप कुछ कहिए जग पेखन तुम देखन हारे विदहरी शावन वारे मरम तुम्हारा और तुम्हीं को तुम्हें हारा इन चौपाइयों पर संतों के आग्रह से ने प्रथम प्रवचन किया और पंद्रह दिन प्रवचन किया वृंदावन का विद्वत समाज एकत्रित एक होने लग गया इतना बड़ा विद्वान युवा सन्यासी पंद्रह दिन तक उसी में एक वृंदावन के ही विद्वान थे उन्होंने घोषणा कर दी एक कोई विद्वान नहीं है विदेहरी शंभु न चावन बारे गोस्वामी जी ने गलत लिख दिया हमसे शास्त्रार्थ कर ले चुनौती दे दी जबरजस्ती लड़ने के लिए तैयार हो गए साधुओं ने भी कहा कि बाबा आप चिंता मत करो आप पंडित को उत्तर जरूर दो बिहारी जी के चबूतरा पर शास्त्र का निश्चय हुआ और कृपात्री जी महाराज आकर बैठे पर उनकी उस अद्भुत प्रतिभा के आगे उनकी उस रितंभरा प्रज्ञा के आगे कोई सामान्य विद्वान टिकता ये संभव नहीं था वो आए ही नहीं विद्वान जो ललकार रहे थे और इसके बाद कृपात्री जी को बड़ी ग्लानी हो गई अरे मैं अपना नियम छोड़कर ये वाहवाही में क्यों पड़ गया वो सहसा भगवत इच्छा से ही ऐसा हो गया था और वे सब कुछ त्याग कर वे वे सब कुछ त्याग कर उत्तराखंड की ओर चले गए और आगे ले जाए और आगे ले जाएं, और ग्लानी हुई क्योंकि यति धर्म में ऐसा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहा एकादश में बुधो बालकवत क्रीड़ित कुशलो जडबत बदे दुनम विद्वान गोचरियाम चरे ऐसा कहकर के यतियों को निर्देश किया है कर्पात्री जी बहुत उच्च के महापुरुष थे हुई और उत्तराखंड की ओर चले गए और वे अब ये तो नहीं कह सकते कि गोमुख के ऊपर की बात है या कहा की बात है वे कहीं किसी कंदरा में ध्यानस्थ थे उस समय प्रभु की स्पष्ट आज्ञा हुई तुम इसलिए नहीं आए हो सनातन धर्म का अस्तित्व संकट में है और तुम कंदरा में बैठकर ध्यान कर रहे हो तुम्हें लोकोपकार करना है भगवत आज्ञा हुई और वे सब कुछ त्याग करके फिर उनका जीवन और वस्तुतः उस काल में उन्होंने इस प्रकार से दृढ़ता पूर्वक सनातन धर्म का पक्ष न रखा होता तो आज जो स्थिति दिखाई पड़ रही वह भी नहीं होती उन महापुरुष का बहुत बड़ा किसी भी महापुरुष के जीवन कई संतों के जीवन में ऐसा सुना कि भगवत आज्ञा से ही वे प्रेरित हुए एक से एक नाम जापक संत लोक से असंग ठाकुर जी की आज्ञा हुई नाम नामदान करो हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष परम श्रद्धेय श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा महाराज उनका अतिशय आदर किया करते थे श्री स्वामी अखण्डानंद सरस्वती जी महाराज श्री हरि बाबा जी महाराज ऐसी ऐसी विभूतियां उनका अतिशय आदर करती थी दास को भी उनका सत्संग और दर्शन प्राप्त हुआ बहुत अच्छे महापुरुष थे वे बिल्कुल लोग के व्यवहार में नहीं आना चाहते थे पर कई बार कहते कहते उनके नेत्र बरस पड़ते थे कहते दादा ने हमको बलपूर्वक धकेल दिया कहा जो लोग भगवत प्राप्ति चाहते हैं उनको सत्संग दो दस पांच लोग ही उनके सत्संग में आते थे और हम समझते हैं अपने जीवन में इस कलिकाल की बात है अपने जीवन में उन्होंने कई साधकों को भगवत अनुभव प्राप्त कराया और केवल नाम संकीर्तन और नाम जब के द्वारा एक घटना तो मेरे सामने की एक युवा सन्यासी उनके निकट आए बोले हमने सुना है कि आप जो भगवान का दर्शन चाहते हैं उनको आप भगवान का दर्शन कराते हैं तो मैं दर्शन करना चाहता हूं मुझे दर्शन करा सकते हैं तो महाराज बोले हंस के वृद्ध थे बोले स्वामी जी जेब में कानी कौड़ी नहीं है बात करोड़ों की करते हो धक्के खाओगे जी धक्के उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं तातुन के कहने का यह था नाम की पूंजी आपके पास है नहीं और बात भगवत प्राप्ति की करते हो तो दुनियादारी के लोगों में तो तुम्हारी बात कोई नहीं समझेगा पर संतों के बीच में तुम्हें धक्के खाने पड़ेंगे तुम्हारे पास कोई पूंजी है तो लाओ बोले हम तो संन्यासी हमारे पास पूंजी कहां हंस करके बोले वो पूंजी नहीं नाम जब की पूंजी है कि नहीं कहा भगवान नाम जब की पूंजी तो मेरे पास नहीं फिर क्या है तुम्हारे पास बोले मेरे पास ये है मैंने जब से ग्रह त्याग किया है तब से मैं सर्वथा अनिकेत हूं मैंने कोई स्थान नहीं बनाया और अपनी सावधानी में मैं दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं और तीसरी बात यह है मैंने जब से ये वस्त्र धारण किए हैं तब से मैं प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य बोलता हूं सत्य भाषण नहीं करता तीन विशेषताएं उन्होंने अपनी बताई और वे संत ऐसे थे कि उनके सामने झूठ चल नहीं सकता था क्योंकि वे बात सुनकर आंख बंद करते थे उनका अभ्यास था विलक्षण महात्मा जी हमसे बोले कितने बजे उठते हो हमका चार बजे के करीब तुरंत आंख बंद करके बोले झूठ बोलते हो पांच बजे उठते हो चार बजे के करीब बताते हो नींद तो खुल जाती थी नहीं नहीं ये ठीक नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल बोले झूठ नहीं बोलना चाहिए वो तो झूठ उनके सामने कई बार देखा तो थोड़ी भी बात इधर उधर हो तो चलती नहीं उनके सामने नेत्र बंद किए और इसके बाद नेत्र सजल हो गए उन्हें इस युग में तू इतनी बड़ी पूंजी लेकर बैठा है अब देरी केवल इसलिए है कि असली पूंजी नहीं है नाम की पूंजी नहीं है अब तुम सवा सवालक्ष नाम का नित्य जप करो कुछ नियम बताया यमुना स्नान का नाम जप का और बिहारी जी की सैन्य आरती के दर्शन का मौन रहकर ये साधन करो असंग रहकर साधन करो और केवल हमसे बात कर सकते हो इस साधन काल में कितने दिन रहे बोले केवल छह महीने तुम्हारा काम छह महीने के भीतर भीतर हो जाएगा और वे संत साधन में लग गए सवा लाख नाम ज्यादा नहीं बताया तो सवा लाख नाम रोज लेना बताया था नाम लेने लगे तीसरे महीने आकर वे संत महाराज के पास आकर रोने लगे महाराज का दर्शन करने रोज आते महाराज मंगलवार मंगलवार सत्संग कराते थे सप्ताह में एक दिन वो सत्संग भी होता था केवल आधा घंटे का पर ऐसा होता था सीधे हृदय में प्रवेश करने वाला बोले कि <coughs> महाराज कुछ बोलना चाहते सत्संग के बाद कहा बोलिए तो रोते हुए उन्होंने कहा कि अब नाम जब की संख्या पूरी पूरी नहीं हो पा रही आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा क्यों बोले अब तक तो सवा लाख की संख्या पूरी हो जाती थी अब स्थिति यह है कि माला लेते ही रोम रोम खिल उठता है हृदय भराता है नेत्रों से श्रुधार बहने लग जाती है कभी नाम चलता है तो माला रुक जाती है कभी माला चलती है मैं कुछ स्मरण की स्थिति में नहीं रह जाता हूँ मेरी भाव समाधि जैसी लग जाती है अब मुझे खुद ही याद नहीं रहता कि एक माला हुई कि दस माला तुम्हें कैसे संख्या करूं बहुत कष्ट में हूं आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा है पिक छोक कर कहा स्वामी जी अब तक तो हो रहा था श्रम अब शुरू हुआ है नाम साधन क्योंकि नाम लिया गया इसका प्रमाण क्या है नयनम गलद श्रुधारया वदन रुद्धया गिरा कुलकर्चित वपु कदा तव नाम भविष्यति भिना कब ऐसा अवसर आएगा आपके पवित्र नाम का उच्चारण करते ही नेत्रों से अजस्त्र अश्रुधार प्रवाहित होने लग जाएगी कंठ भर आएगा गदगद गद हो जाएगा रोम रोम खिल जाएगा इस स्थिति में नाम लिया जाए तो समझो कि हां नाम लिया जा रहा है अब भगवत कृपा से साधन ठीक से बन रहा है बस जितना बैठते थे उतना बैठते रहो स्थिति उनकी प्रेम की बढ़ती चली गई और चौथा महीना पूर्ण हुआ था कार्तिक पूर्णिमा की तिथि की बात है और वे बिहारी जी की शयन आरती करके आ रहे थे इधर ये आपको स्मरण में हो ये आपके निधिवन राज को घेरते हुए राधा रमन जी के सामने आते हैं तो राधा रमन जी के सामने गोल रास मंडल बना हुआ है वहां आते ही वृंदावन का यह स्वरूप तिरोहित हो गया दिव्य कुंज निकुंज प्रकट हो गई पूर्णिमा तिथि थी, थी और कोटि कोटि चंद्रिका के प्रकाश के मध्य महाराज का संपूर्ण रात्रि दर्शन हुआ और युगल का स्पर्श प्राप्त तो हुआ युगल ने संभाषण किया और वे महात्मा बावरे जैसी स्थिति में हो गए रात भर वहीं खड़े रहे और रोते रोते सवेरे आग महाराज के चरण पकड़े रोने लग गए हो क्या बात हुई बोले अब बोलने की सामर्थ्य नहीं है महाराज ने ध्यान किया और हृदय से लगा के कहा छिपा के रखो दो महीने और इसके बाद उन्मुक्त होकर भजन करना दो महीने तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि अनेक विशिष्ट विभूतियों को भगवान अपनी ओर से प्रेरणा करके उर प्रेरक रघुवंश विभूषण पापात्मा के हृदय में पाप कर्म की प्रेरणा परमात्मा नहीं करता उसके पाप में संस्कार ही उसको पाप कर्म में प्रवृत्त करते हैं धर्मात्मा के चित्त में पुण्य की प्रेरणा उसका पुण्य संस्कार ही करता है और भगवान का भक्त पुण्य और पाप दोनों से रहित होता है क्योंकि दोनों से रहित जब तक नहीं होगा तब तक जीवन मुक्त कैसे होगा पुण्य पाप से रहित होता है जीवन मुक्त होता है इसलिए उसकी क्रिया न पाप से प्रेरित होती है न पुण्य से प्रेरित होती है उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान की इच्छा से प्रेरित होती है। यह दया भाव ही संतों को लोकोपकार में प्रवृत्त कर देता है दया से भगवान रीझ जाते हैं मलुकदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है ना वह रीज है जप तप इन्हें ना आत्म का जारे नावहरी झे जप तपकी है ना, तप ना आत्म का जा रे नाव हरी झे धोती टांगे ना काया के पकार ना वहरी है धोती काम ना काया के पकार दाया करे धर्म मन राखे दाया करे धर्म मन राखे जग से रहे उदासी जग से रहे, रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, अपना सा साधु सबका जाने ताही मिले अविनाशी। तारी मिले अभिया सहे कुश बदहू त्यागे, त्यागे साड़े गर्व गुमाना सहे कुश बदू त्यागे साढ़े गर्व गुमाना यही रीझ मेरे श्री रघुवर की यही मेरे श्री रघुवर की कहत मलूक दीवाना कहत, कहत मलूक, मलूक, मलूक दीवाना कहत मलुप दीवाना एक दया से ही सबरी का पथ प्रशस्त हुआ और सारी भूमिका तो बनके तैयार हो गई संत सेवा जो भक्ति का सही सही तात्पर्य है संत सेवा वो संत सेवा भी होने लग गई और उसका परिणाम ये हुआ दया से जीवन की शुरुआत है सबरी के दया से जीवन की शुरुआत है और दया ने ही संतों के चरण कमलों की प्राप्ति करा दी दया ने ही संत सेवा में लगा दिया और संत सेवा के बाद संत का अनुग्रह प्राप्त हो गया संत के द्वारा भगवत प्राप्ति का जो मुख्य पाथे है श्री राम नाम वो कान में सुना दिया गया मस्तक पर तिलक धारण कराया गया और उसका विरोध मतंग महर्षि को झेलना पड़ा आप सब सुन चुके हैं मतंग जी को जाति से बहिष्कृत कर दिया कहां तक कहें उनके अपने जो शिष्य थे वे भी धीरे धीरे वहां से घूमने फिरने के नाम पर चले गए और इतने के बाद भी सबरी की सेवा में कोई कमी नहीं आई बिना किसी स्वाभाविक है हमारी कोई निंदा करे हमको कोई गाले दे हमको कोई अच्छा न कहे तो हमारी श्रद्धा होगी उसकी सेवा के प्रति लेकिन नहीं सबरी का पूर्ण भगवत भाव है संतों के प्रति ये भले ही कुछ भी कहें पर हमारा धर्म सेवा है वही पद्धति अर्धरात्रि दिन में लकड़ी बीनना कंदमूल फल इकट्ठे करना और रात्रि में आश्रम आश्रम में लकड़ी आदि पहुंचा आना हजारों वर्ष इस प्रकार से गुरु सन्निधि इसने प्राप्त की और इसके बाद गुरुजी ने कहा सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो मैं तो परलोक जात आज्ञा पु पा तुम राम जी का दर्शन करो मैं परलोक जा जाना वस्तुतः जो नाम से विमुख हैं वे ही नीचे हैं जो नामाश्रयी हैं वे ही ऊंचे हैं संतों की बाणी बड़ी अटपटी होती